अथ आरभन प्रथम प्रकाश ग्यारह वा मंत्र मूलस्तुति अतो दवा अवंतु नो युर्वचक्रे पृथिव्याम ऋग्वेद एक दो सात सोलह व्याख्यान हे दवा विद्वानो विष्णु सर्वव्यापक परमेश्वर ने सब जीवों को पाप तथा पुण्य का फल भोगने और सब पदार्थों के स्थित होने के लिए पृथ्वी से लेके सप्त लोक धाम भी अर्थात ऊंचे नीचे स्थानों से संयुक्त बनाए तथा गायत्री आदि सात छंदों से विस्तृत वेद विद्यायुक्त वेद को भी बनाया उन लोगों के साथ वर्तमान व्यापक ईश्वर ने यत जिस सामर्थ्य से सब लोगों को रचा है सामर्थ्यात उस सामर्थ्य से हम लोगों की रक्षा करे हे विद्वानों तुम लोग भी उसी विष्णु के उपदेश से हमारी रक्षा करो कैसा है वह विष्णु जिसने इस सब जगत के जगत को विचक्र विविध प्रकार से रचा है उसकी नित्य भक्ति करो पदार्थ अत उस सामर्थ्य से देवा हे विद्वानों अवंतु रक्षा करें न हम लोगों की यतः जिस सामर्थ्य से विष्णु सर्वत्र व्यापक परमेश्वर ने विचक्रमे विस्तृत विद्यायुक्त वेद को बनाया लोकों को रचा है सब जगत को विविध प्रकार से रचा है पृथिव्या पृथ्वी से लेके सप्त सप्तविध सात धाम भी लोक ऊंचे नीचे स्थानों से संयुक्त गायत्री आदि सात छंदोस अन्वय युर्जगर पृथ्वी आरभ्य प्रकृति पर्यट सर्धम सह वर्तमान लोका विचक्रमे अत एते देवा रचित अतएतेंसो नोस्मा अवं अर्थ्यागम्